सहकार रेडियो नहीं करता इस श्रृंखला में हम पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं आज आप सुनेंगे इसकी पांचवी कड़ी संघ रजनीश और मैं विचारधारा की चूल्हे हिलने की शुरुआत मेरे संघ कार्यालय में रहते हुए ही अनायास हो गई नगर प्रचारक महोदय के साथ एक दिन मैं तीरथ जी नामक स्वयं के घर गया जो हाल में ओशो रजनीत से प्रभावित होकर संघ कार्य में शिथिलता बरतने लगे थे हम उन्हें समझाने और वापस सही रास्ते पर लाने गए हमें लगा कि वो वैचारिक विचलन के शिकार हो गए हैं उनसे नगर प्रचारक जी ने लंबी बातचीत की लेकिन वो टस से मस नहीं हुए आते वक्त उन्होंने एक अखबार ओशो टाइम्स भेंट किया जो प्रचारक जी ने तो हाथ में भी नहीं लिया पर मैं ले आया और जिला कार्यालय में बैठ पढ़ने लगा प्रचारक जी को यह सहन नहीं हुआ उन्होंने ओशो टाइम्स मेरे हाथों से छीनकर फेंक दिया तथा बोले आदमी विचारों में भटकाव लाता है, कर देता है। इसको में कभी मत पढ़ना। मैं विचारधारा में भटकाव कैसे आ सकता है इस एक घटना ने मेरी रुचि ओशो के साहित्य में लगा दी मैंने चोरी छिपे ओशो टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह मेरे मस्तिष्क की अन्य खिड़कियां भी खोलने लगी और इस तरह संग की पवित्र और शुद्ध विचारधारा अंततः भ्रष्ट होने की शुरुआत हुई गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है मेरे प्रचारक बनने का सपना भले ही धराशायी हो गया था और थोड़ा बहुत मैं उशो को भी पढ़ने लगा था मगर संघ राष्ट्र निर्माण और हिंदुत्व से मुंह अभी भी बरकरार था अम्बेडकर छात्रावास छोड़ देने के बाद पूरी तरह ऐसी संघ के जिला कार्यालय में रहते हुए एक निष्ठावान स्वयंसेवक के तौर पर मैं अब भी कार्यरत था किसी वैकल्पिक विचारधारा के बारे में सोचने जितना खुलापन अभी नहीं आ पाया था इसलिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण हेतु रात दिन लगा हुआ था अयोध्या की पहली कार सेवा की असफलता के बावजूद देश भर में राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू जनमानस में उभाल आया हुआ था संघ पारिवारिक संस्थाएं मंदिर बनाओ या गद्दी छोड़ो आंदोलन चला रही थी 12 मार्च 1991 का दिन था हम राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक विशाल जुलूस सांगानेरी गेट भीलवाड़ा से प्रारंभ करके मुस्लिम बहुल इलाके गुलमंडी में होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक ले जाना चाहते थे हजारों की तादाद में उत्साही राम भक्त सिर पर भगवा पट्टी बांधकर सौगंध राम की खाते है किनारे लगाते हुए दूधाधारी मंदिर के बाहर खड़े थे हालांकि प्रदेश में भाजपा का ही राज भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और बंशी पटवा भीलवाड़ा के विधायक मतलब ये कि प्रदेश में अपनी ही सरकार थी लेकिन पुलिस वाले रास्ता रोके खड़े थे जुलूस आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था उस दिन मंगलवार था दोपहर की नमाज और हमारे जुलूस का वक्त लगभग एक ही होने की वजह से पुलिस को कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही थी इसलिए प्रशासन हम आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश में लगा था खुफिया रिपोर्टो ने दोनों समुदायों के बीच भिड़ंत की आशंका जताई थी पुलिस ने राम भक्तों से रास्ता बदल देने का आग्रह किया पर प्रदेश में संघ की ही सरकार थी इसलिए हम तो बेखौफ थे पुलिस जरूर दबी हुई थी। उनके आला अधिकारियों ने हमारे बड़े नेताओं से खूब मिन्नते की पर हम कहा मानने वाले थे हमने रास्ता बदलने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि हमारा जुलूस गुलमंडी में क्यों करना जाए वो क्या पाकिस्तान में है हमने कहा जाएंगे तो उधर से ही चाहे जो हो जाए अभी पुलिस और राम भक्तों में तकरार चली रही थी की जुलूस के पीछे से पथराव शुरू हो गया स्थितियां बिगड़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा गुड़सवार पुलिसियों ने राम भक्तों को निर्ममता से कुचला फिर भी स्थिति बेकाबू ही बनी रही हालात और बिगड़े तो हवाई फायर हुए और अंततः कई राउंड गोलियां बरसाई गयी जिसमे दो लोग शहीद हो गए एक खामोर के रतन थे तो दूसरे भीलवाड़ा के सुरेश एक सेन थे तो दूसरे जैन दोनों का ही राम जन्मभूमि आंदोलन और इस उपद्रव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था हकीकत तो ये थी कि भीलवाड़ा निवासी सुरेश जैन रात्रिकालीन ड्यूटी करके लौटे थे और दिन के वक्त घर में आराम कर रहे थे धाए धाए की आवाजों से जगे और बाहर ये देखने निकले कि क्या हो रहा है इतने में पुलिस की एक गोली उनकी छाती में समा गयी दूसरे खामोर गाँव के निवासी रतन सेन बाजार में खरीदारी करने आए हुए थे और पुलिस की गोली के शिकार हो गए लेकिन संयोग से दोनों ही मरने वाले हिंदू थे इसलिए दोनों को शहीद घोषित करके उनका अस्थिकलश निकाले जाने की घोषणा ही कर दी गई हालांकि दोनों ही मृतकों का राम जन्मभूमि और संघ परिवार से कोई लेना देना नहीं था उन्होंने दुर्घटना वश ही अपने प्राण खोए थे मगर फिर भी उन्हें शहीद का दर्जा मिल गया अच्छा हुआ की दोनों मरने वाले हिंदू थे इसलिए शहीद हो गए मुसलमान होते तो ढेर हो जाते